महाभारत आशमेधिक पर्व वैष्ण धर्म पर्व अध्याय बयानबे धर्मम और सोच के लक्षण सन्यासी और अतिथि के सत्कार के उपदेश शिष्टाचार दान पात्र ब्राह्मण तथा अन्य दान की प्रशंसा युधिर्वाच अनेका बहुद्वार धर्माषि किल क्षण सौ भवती तन्मे ब्रूह जना तनह, युधिष्ठिर ने पूछा जनार्दन मनीषी पुरुष धर्म को अनेक प्रकार का और बहुत से द्वारवाला बतलाते हैं वास्तव में उसका लक्षण क्या है यह मुझे बताने की कृपा करें श्री भगवान वाच तृणराजन समासेना धर्म शौच विधि क्रम अहिंसा सोचम अक्रोधम आनुशंसम दम शर्जुम से राजेन्द्र निश्चित धर्म लक्षण श्री भगवान ने कहा राजन तुम धर्म और शौच की विधि का क्रम संक्षेप से सुनो राजेंद्र अहिंसा शौच क्रोध का भाव क्रूरता का भाव दम श्रम और सरलता ये धर्म के निश्चित लक्षण ब्रह्मचर्य तपति मधुमांसस् वर्जनम मर्यादायाम सम शौचस्या लक्षण ब्रह्मचर्य तपस्या क्षमा मधु मांस का त्याग धर्म मर्यादा के भीतर रहना और मन को वश में रखना ये सब शौच पवित्रता के लक्षण हैं। है बाल्य विद्यादार संग्रह वार्धके मौन महातिष्ठ सर्वदा धर्ममाचरे मनुष्य को चाहिए कि वह बचपन में विद्या विद्याध्यन करे युवावस्था होने पर स्त्री के साथ विवाह करे और बुढ़ापे में मुनिवृत्त का आश्रय एवं धर्म का आचरण सदा ही सब अवस्थाओं में करता रहे ब्राह्मण नवम्य गुर यती अनुकूल स धर्म सनातन ब्राह्मणों का अपमान न करे गुरुजनों की निंदा न करे और सन्यासी महात्माओं के अनुकूल वर्ताव करे यह सनातन धर्म है यतिगुरो द्विजा तेनाम ब्राह्मणो गुरु पतिरिवा गुरु स्त्रीणाम पार्थिव गुरुः ब्राह्मणों का गुरु संन्यासी है चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है समस्त स्त्रियों के लिए गुरु उनका पति है और सबका गुरु राजा है एक दंडे त्रिदंडे वा शिखी वा मुंडितोपिवा कांड धारोपि यत यति पुज्यो न संशय एक दंड धारण करने वाला हो या तीन दंड बड़े-बड़े रखता हो हो हो या माथा मुड़ाए रहता अथवा गिरवा वस्त्र पहनने वाला उसका सत्कार करना चाहिए। तु हित कांक्ष भी इसलिए जो परलोक में अपना कल्याण चाहते हो उन पुरुषों को उचित है कि वे मुझमे समस्त कर्मों का अर्पण करने वाले मेरे शरणागत भक्तों का यत्पूर्वक सत्कार करें करे वह नो गाम भ्रूण हत्या समम चय उभो नि से ब्राह्मणों पर हाथ न छोड़े और गाय को कभी न मारे जो ब्राह्मण इन दोनों पर प्रहार करता है उसे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है मुखे नौपमेन्न च पाद प्रदापेत नाद कुरिया कदाचित तो न पृष्ठ परितापेद अग्नि को मुँह से न फूके पैरों को आग पर न तपावे और आग को पैर से न कुचले तथा पीठ की ओर से अग्नि का सेवन न करे स्वचंडाला प्रतापये सर्वदेव मय तस्मात् सदात जो मनुष्य कुत्ते या चांडाल से छू गया हो उसे अपना अंग अग्नि में नहीं तपाना चाहिए क्योंकि अग्नि सर्वदेवता रूप है अतः सदा शुद्ध होकर उसका स्पर्श करना चाहिए प्राप्त मूत्र पुरी सें महात्मान याव धारियगम तबद प्रयतो भवेन् मल या मूत्र की हाजत होने पर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक यह मल मूत्र का वेग धारण करता है तब तक अशुद्ध रहता है युधिषिप्रा दत्त महाफलभ्यो हिता जनार्दन अहम युधिष्ठि ने पूछा जनार्दन जिनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा किस प्रकार के ब्राह्मणों को दान देना चाहिए यह मुझे बताइए श्री भगवान उवाच अक्रोधना सत्यपरा धर्मन जितेन्द्रिया दत्तम महाफलम श्री भगवान ने कहा राजन जो क्रोध न करने वाले सत्यपरायण तथा धर्म में लगे रहने वाले और जितेंद्रिय हो वे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं तथा उन्ही को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है अमान न सर्वशाम दृष्टार्थाजित्रिया सर्वभूत मैत्रा तेब्यो दत्तम महाफलम जो अभिमान शून्य सब कुछ सहने वाले शास्त्रीय अर्थ के ज्ञाता इंद्रियजयी सम्पूर्ण प्राणियों के हितकारी सबके साथ मैत्री का भाव रखने वाले हैं उनको दिया हुआ दान महान फलदायक है अलुब्धा शुचि वैद्या सत्यवादितः स्वधर्म निरता ये तो तेभ्यो दत्तम महाफलम जो निर्लोभ पवित्र विद्वान संकोची सत्यवादी और स्वधर्मपरायण हो उनको दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है सांगा चतु वेदांज्योधीये दिनेस् दत्म जो, दिने जो प्रतिदिन अंगो सहित चारों वेदों का स्वाध्याय करता हो और उसके उदर में अन्न न पड़ा हो उसको ऋषियों ने दान का उत्तम पात्र माना है प्रज्ञा सुताभ्यान शील तारी यदि शुद्ध बुद्धि बुद्धिशास्त्री ज्ञान सदाचार और उत्तम शीर्ष युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ले तो वह दाता के समस्त कुल का उद्धार कर देता है तद्विधे गांव निसम्यतो गुणोपेतम ब्राह्मणम साधु संवतम पूज ऐसे ब्राह्मण को गाय घोड़ा अन्न और धन देना चाहिए सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित किसी गुणवान ब्राह्मण का नाम सुनकर उसे दूर से भी बुलाना और प्रयत्न पूर्वक उसका सत्कार तथा पूजन करना चाहिए युधिष्ठिरोधर्म विधिवीष्मेण सम्रभाषित भीस्मवाक्या सारभूत वध धरम सुरे युधिष्ठिर ने कहा देवेश्वर धर्म और अधर्म के इस विधि का जी ने विस्तार के साथ साथन किया था आप उनके वचनों में से सारूत धर्म छाट कर बतलाइए अन्े सर्व जगते तरा अन्नात् अन्ना प्रभुति प्राण प्रत्यक्ष संशय श्री भगवान बोले राजन समस्त चराचर जगत के अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है अन्य से प्राण की उत्पत्ति होती है यह बात प्रत्यक्ष है इसमें संशय नहीं है कलत्री काल दातव्यम आत्मनोम भूत भिक्षता अथ अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को स्त्री को कष्ट देकर अर्थात उसके भोजन में से बचाकर भी देश और काल का विचार करके भिक्षुकों भिक्षुक को शक्ति के अनुसार अवश्य अन्नदान करना चाहिए परिश्रांतम बालम वृद्धम अथा पिवाम अर्चयित गुरुवत्त हो गृहस्थो गृहमागतम ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढ़ा यदि वह रास्ते का थका माँदा घर पर आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु के भांति उसका सत्कार करना चाहिए क्रोधम उत्पात पर परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने प्रकट हुए क्रोध को भी रोककर मस्तरता का त्याग करके सुशीलता और प्रसन्नता पूर्वक अतिथि की पूजा करनी चाहिए अतिथि नाव मंडित नानताम गिरत न परक्षे गोत्र चरणम न कहे तथा उसके गोत्र शाखा और अध्ययन के विषय में भी कभी प्रश्न न करे चांडा चंडाल वा स्वपाको वाली वा यगत अंडे न पूजन यित मिक्षता भोजन के समय पर चांडाल या सपाक महाचांडाल भी घर आ जाए तो परलोक में हित चाहने वाले गृहस्थ को अन्य के द्वारा उसका सत्कार करना चाहिए पिधात उग्रह द्वारं भुंगते योन प्रहृष्ठवान स्वर्गद्वार पिधानम वही कृतम तेना यु युधिष्ठिर जो किसी भिक्षुक के भय से अपने घर का दरवाजा बंद करके प्रसन्नतापूर्वक भोजन करता है उसने मानो अपने लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद कर लिया है पितृन देवाद सिंध प्राण अतिथिश्च निराश्रयान योधर प्रीण्यंत्यन्द ही हम तस् पुण्य जो देवताओं पितरों ऋषियों ब्राह्मणों अतिथियों और निराश्रय मनुष्यों को अन्न से तृप्त करता है उसका महान पुण्यफल की प्राप्ति होती है कृत् तो पापम बहुशो दन्नमे ब्राह्मणा विशेषेण सर्वपाप ही प्रमुच्यते जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हों वह भी यदि याचक ब्राह्मण को विशेष रूप से अन्नदान करता है तो सब पापों से छुटकारा पा जाता है प्राणदु अन्न द प्राणदोकेणद सर्वद तस्मा अन्न विशेषण धातव्यम भूत संसार में अन्न देने वाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है अतः कल्याण चाहने वाले पुरुष को अन्नदान अन्न का दान विशेष रूप से करना चाहिए अन्नम झ अमृत मृत्याहुर प्रजनन स्मृतम अन्न प्रणास शरीर पंच धातव अन्न को अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजा को जन्म देने वाला माना गया है अन्न के नाश होने पर शरीर के पांचों धातुओं का नाश हो जाता है बलम बलवत अन्नहीन दहीन तस्मा विशेषेण श्रद्धया श्रद्धया पिवा बलवान पुरुष भी यदि अन्न का त्याग कर दे तो उसका बल नष्ट हो जाता है इसलिए श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से अधिक चेष्टा करके अन्नदान देना चाहिए आदित्य ही रसम सर्व आदित्य स्वगभस्त वायु तस्मा समाधाय सूर्य अपने किरणों से पृथ्वी का सारा रस खींचते हैं और हवा उसे लेकर बादलों में स्थापित कर देती है तत्व मेघ गुमो शक्रो वरसते न दिग्धा भवे देवी मही प्रीता च भारत भरत नंदन बादलों में पड़े हुए उस रस को इंद्र पुनः इस पृथ्वी पर बरसाते हैं उससे आप्लावित होकर पृथ्वी देवी तृप्त होती है तस्म सस्या निरोहंती यीवंत्यखिला प्रजा मांसमेदोस्थिमज्जा संभवस्ते वही तब उनमें से अन्न के पौधे उगते हैं जिनसे संपूर्ण प्रजा का जीवन निर्वाह होता है मांस मेद, अस्थि और मज्जा की उत्पत्ति नाना प्रकार के अन्न से ही होती है दाक्षिणा प्रति में अध्याय समाप्त